ग्रंथ राशि में चतुर्थाधिकरण पर विचार चल रहा वेद का क्रियापरक अर्थ करने वाले पक्ष में ये ताक होता है जो हेयोपाधेय रहित वस्तु है उसके संबंध में कोई क्रिया नहीं होती ब्रह्मेयोपादेय रहित होने से क्रिया के साथ संबंध नहीं होने से ब्रह्म प्रतिपादन वेदवाक्य नहीं हो सकते हैं ऐसा उसका मुका है उपदेश का अनर्थक्य का ध्येयोपादेय रहित होने पर जो उपदेश होता है वो अनर्थ हो जाएगा तो इस अनर्थ का क्या अर्थ है अनर्थक्य को दो विभाग में अर्थ किया एक तो हेयोपाधेय हीनाथत्व हेयोपाधेय नहीं होना इतना ही अनर्थक्य है अथवा निष्फल होना अनथक्य तो इसमें हेयोपादेय नहीं होना यह अनर्थज्ञ यदि मानते हैं तो यह तो ब्रह्म में है क्योंकि हेय और उपादेय दोनों संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है किंतु तो उसको अनर्थ नहीं माना जाता क्योंकि हेय और उपादेय दोनों में यत्न लगता है यत्न में श्रम है वो श्रम दुख का कारण होता है इसलिए उस प्रकार का माने तो कोई बात नहीं वो तो हम ब्रह्म में स्वीकार करते हैं किंतु विफलत्व तो रूप अनर्थक्य नहीं है जो मुख्य अनर्थक्य विफलत्व तो को ही माना जाता है कोई फल नहीं होने से अथवा विरुद्ध फल होने से अनर्थ है तो माना जाता है ऐसा ब्रह्म में नहीं है ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान में फल है वो तो सर्वक्लेश हानी फल है तो ये बहुत बड़ा फल है तो सब क्लेशों का नाश हो जाना पुरुषार्थ सिद्धि यही सर्व पुरुषार्थ सिद्धि जिसको कहते हैं परम पुरुषार्थ सिद्धि इसके दृष्टि से ये दोनों को एक मान करके मैंने सर्वपुरुषार्थ सिद्धि और सर्व क्लेष्ट ये दोनों एक ही अर्थ है एक अर्थ होने से दोनों वहां ब्रह्म में सिद्ध होता है इसलिए ब्रह्मज्ञान निष्फल नहीं है ऐसा कहना चाहता निष्फल नहीं होने से उसने वेद का संबंध हो सकता है वेद उससे प्रवृत्त हो सकता है ये कहा था आगे ठीक आदू तो स्ववाक्यगत उपासनादिपर वेदाता तत्कान उद सर्वेश आद्यम अंगीकर वेदांत वाक्यों के संबंध में एक और पक्ष दिया था यदि क्रियापरक वेदांत वाक्य नहीं है तो उसको उपासना उपासनापरक माना जा सकता है तो उपासनापरक वेदांत वाक्य ऐसा स्वीकार करने से भी वेद का संबंध बन जाएगा ये पूर्व पक्ष का कथन था उस पर कह रहे हैं कि ये तो वेद स्ववाक्यगत उपासनादिपरत्व वेदांत वेदांत में अनेक उपासना उपासनापरक वाक्य आए उन वाक्यों का कतिपयाना उद सर्वेशा ये सारे वेदांतों का उपासना परक अर्थ करना चाहिए अथवा वेदांतों में आए हुए कुछ वाक्यों का उपासना परक अर्थ करना चाहिए ये विकल्प कर रहे हैं कि वेदांत का उपासना परक अर्थ है ये आप कहने से पूरा वेदांत को स्वीकार कर रहे हैं अथवा थोड़ा सा ले रहा है जितना आया है उतना ले रहा है अब वेदांत शब्द तो दोनों जगह प्रयोग होगा वेदांत में उपासना है एक भी उपासना होने पर वेदांत में उपासना है ऐसा कहा जा सकता है इसलिए उसमें अर्थ स्पष्ट होना चाहिए पूरा वेदांत को ले रहे हैं अथवा थोड़े वेदांत को ले रहे हैं। जो विकल्प किया विकल्प में से पहले वाले को अंगीकार करते है की पहले वाला तो ठीक है क्योंकि कदिपय वेदांत वाक्यों का उपासना पर अर्थ होता है वो हम भी स्वीकार करते है इसके लिए भाष्य में कहा देवा, देवतादि प्रतिपादन सो वाक्य स्ववाक्य उपासना उपासनाथत्वी न कच्चित विरोध देवतादि प्रतिपादन वाक्य जो उपनिषदों में प्राप्त होते हैं वो उपासना परक है इस विषय में हमारा कोई विरोध नहीं यानी हम उसको स्वीकार करते हैं उन वाक्यों को उपासना परक रखते हुए भी हमारे ब्रह्मात्म ज्ञान के विषय में कोई विरोध नहीं होता तब भी वेदांतों का उद्देश्य परमात्मा इत्य है ये सिद्ध हो जाएगा ये कहने का तात्पर्य ठीक है हम आदिशबा देवासुर संग्रामो गुणजातम फल विशेष उच्यते दे। तो देवता आदि से आदि शब्द के द्वारा देवासुर संग्राम आया उपरिषदों में देवता और असुरों का संग्राम दोनों के बीच में लड़ाई के बारे में चर्चा है कि देवता असुर दोनों मिलकर की लड़ाई की, के लड़ाई किए बाद में देवता जीत के इत्यादि ऐसे जितने भी गुणजात आए हैं गुणा जितने भी विचार है फल विशेष उचित है तत्त उपासनाओं का अलग अलग फल भी कथन है तो ये सब कथन का तात्पर्य अन्यत्र है किंतु ये उपासना विषय है इसमें संशय नहीं है इसलिए ये स्वीकार करते हैं, ये सब वाक्य उपासना परक है तस्य तत्प्रकरण तस उपास विशेषत्व प्रकरणादिष्ट में इसीलिए उन वाक्यों का जो देवतापरक वाक्य है देव संग्रामादिपरक वाक्य है और जो भी गुण संबंधी उपासनाएं हैं ये सारे तत्त्व प्रकरण के माध्यम से जो जो प्रकरण में आया प्रकरण के प्रमाण से यानी महाप्रकरण और अवांदर प्रकरण की जो युक्ति है इस प्रकार से अवाधर प्रकरण के अंतर्गत यह आ जाएगा वो ऐसा लाकर के प्रकरण को देकर के प्रकरणस्थ उपास प्रकरणस्थ में जो उपासना चल रही है उसका यो अंग देवदा विषय विपरीत ज्ञान होना ठीक है क्योंकि वो प्रकरण में देवदा के संबंध में चर्चा है बहुत सारे चर्चाएं ऐसे चांदो की उपनिषद गदारण में, में सब दिखाई पड़ता है तो ये सब बात ना है इसलिए वो प्रकरण प्रमाण से प्रकरणादिष्टमेव इतर्थ प्रकरण से हमको वो स्वीकार करना ही चाहिए ये हमारे लिए इष्ट है ये कहने का तात्पर्य कि प्रकरण प्रमाण से वो उपासना पर ऐसा निश्चय होता है उसको हम नहीं बदल रहे न इतर सर्वेशा वेदांता नाम मानाभावा, दूसरा पक्ष ठीक नहीं है संपूर्ण वेदांत उपासना परक है ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि सर्वेशा वेदांता नाम संपूर्ण वेदांत का उपासना श्रेषत्व सिद्ध करने में कोई प्रमाण नहीं मिलता है क्योंकि कुछ उपासनाएं आई है इतने को लेकर के संपूर्ण में उसको अभिव्याप्त नहीं कर सकते तदर्थ से ब्रह्मण तस्वना आदि अभ्यस्त गुणवत न दिवीय अब उसमें भी विकल्प करते तदर्थ से ब्रह्मण तस्ेश ये जो वेदांत में आप कह रहे हैं कि संपूर्ण उपासना का ही विचार है ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है आपका तदर्थ से ब्रह्मणा वो जो ब्रह्म है ब्रह्म के बारे में चर्चा है वेदांत में उस ब्रह्म को तत्शेष मानना चाहते हैं यानी उपासना का शेष मानना चाहते हैं जैसे देवदादी है कर्म में देवदादी को शेष मानते हैं अंग मानते हैं इसी प्रकार आप उपासना को भी शेष मानते नहीं ब्रह्म को भी उपासना का शेष मानते हैं अंग मानते हैं तो किस प्रकार है वो ज्ञान के बाद है ये ज्ञान के पूर्व है ये विकल्प कर वो उसका तो कुछ अभिप्राय होगा जब पूरे वेदांत का तात्पर्य उपासना है करता है इस समय क्या स्थिति है उसको समझना पड़ेगा कि ये स्थिति ये होनी चाहिए कि या तो ज्ञान के पहले सारे उपासना का अंग रूप से ब्रह्म को माना जाए अथवा ज्ञान के बाद में सारे उपासना का अंग रूप से ब्रह्म को माना जाए किस स्थिति में माना इसलिए प्राग आद्य यदि ज्ञान से ज्ञान के बाद में है तो आद्य में अध्यस्त गुणवत् तस् तस् आद्य में ये ज्ञान के बाद में हम जब कहते हैं दो विकल्प आद्य ठीक है ज्ञान प्राक प्र, ज्ञान से पहले ज्ञान से पहले यदि हम उसको मानते हैं तो ज्ञान से पहले होगा तो वो भी ठीक है क्योंकि अध्यस्त गुणवत्ता वहाँ अध्यारोप अपाध न्याय से ब्रह्म में बहुत सारे गुण का आरोप करते हैं वो आरोप करके उन गुणों के द्वारा ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है आ, क्या सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि बहुत सारे गुण मनोमयो एवं पुरुष मन मन को भी लेकर के विचार करते हैं और अंदर अंदरयामी रूप से भी विचार करते हैं तो ऐसे अनेक वर्णन आता उन वर्णनों के आधार पर ये ईश्वर का जो है अध्यस्त गुण हो जाएगा उन गुणों के द्वारा वो गुणवान ईश्वर का संबंध उपासना से बन जाएगा तो गुणवान ईश्वर का संबंध लेकर के उपासना भी हो जाएगी इसीलिए ज्ञान से पहले ये सब संभव है इतने में संभव है जो सगुण उपासना है या सविशेष ब्रह्मिदी उपासना है ये संभव है ऐसी उपासना है तस्वी तस्तु उतने को शेष मानते हैं तो भी पूरा ब्रह्म का नहीं है न दीदी यह हाइ ज्ञान हा। के बाद उसका कोई शेषक तो नहीं बनेगा ज्ञान से पहले उपासना के लिए चाहिए ब्रह्म को सगुण मान के उपासना करनी चाहिए क्योंकि जो सामान्य उपासक रहता है जिज्ञासु रहता है वो एकाएक मन को ब्रह्म में नहीं लगा सकता वो सूक्ष्म विषय विचार नहीं कर सकता सूक्ष्म विषय विचार करने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा तो तैयारी की दृष्टि से ये सविशेष उपासना होती है तो उन उपासनाओं के लिए यह सब हो जाए। किंतु ज्ञान के बाद में नहीं ज्ञान के बाद में ब्रह्म में सब कुछ जब लीन हो जाता है ब्रह्म रूप से सबको सब कुछ होता है तो वहां कोई उपासना का अंग बनने का मतलब ही नहीं है वो नहीं होता है इसलिए न द्वित यहा इत्या हा। न तो तथा ब्रह्म उपासना विधिशेषत्व संभवती उस प्रकार से ब्रह्म का उपासना विधि नहीं हो सकता जैसा आप कहना चाहते हैं संपूर्ण ब्रह्म का उपासना विधि नहीं हो सकता क्योंकि वो एक के लिए बाधक होता है टीका मेहता देवतादि प्रतिपादनम दृष्टान्त तथा देवतादि को प्रतिपादन किया था उस प्रकार से ब्रह्म भी उपासना का अंग बनेगा ये पूर्व पक्ष का कथन है ये ठीक नहीं है इसको दिखाने के लिए तथा ऐसा कहा तथा मैंने देवदादियों के समान ब्रह्म भी उपासना का अंग है ये नहीं हो सकता तत्र हेतु उसका कारण क्या है कि देवदादि तो उपासना का अंग हो जाएगा देवदादि कर्म का भी अंग होता है उपासना का भी अंग होगा वैसा ब्रह्म नहीं हो सकता उसके लिए कारण क्या है विज्ञान तो तो तो हे। ये शून्य होने से एक होने से उसमें हेय भी उपाधेय भी नहीं हो सकता एक को लेना छोड़ना संभव नहीं तो हेयोपाधेय शून्य होने से क्रियाकार द्वैत विज्ञान उपमर्द उपत्ति क्रियाकार जो भी आप क्रिया कारक आदि करते हैं उसमें द्वहिध दो होना चाहिए तो द्वहिधों दो के बिना कोई क्रिया आदि संबंध होता ही नहीं तो कारक आदि द्वैध विज्ञान उपवर्धे उपवर्धन हो जाता है एकत्र तो ज्ञान में वहां कोई संबंध नहीं रहता है क्रिया कारक आदि से अलग हो मिलता ही नहीं तत्के न कम्पियत इत्यादि भी कहा था ये सर्वमादमी का अभू तत्के न किसी को जाना वो दूसरा विषय रहता ही नहीं उस स्थिति में वहां उबासना का मतलब ही नहीं वो चर्चा नहीं हो सकती है ज्ञाते सर कि शेष एक कहने का तात्पर्य एक ज्ञाते एक रूप से मूल कारण को आपने जान लिया उस स्थिति उस स्थिति में क्या होगा उपासना होगी ऐसा कोई उपासना होगी नहीं इसलिए उसका अंग रूप से ब्रह्म को नहीं कह सकता हेयोपाधेय शून्यतयात्र ब्रह्मणो ज्ञात से अतिय्याहार्यम हेयोपाधेय शून्यतया इसके बाद में ब्रह्मण न्यादस्य इतना जोड़ देना चाहिए जो जाना गया उस स्थिति में ब्रह्म को आत्मरूप से जाना गया आदितीयत्व को जाना गया उस स्थिति में फिर वहां क्रियाकार नहीं हो सकता है जानने के पहले तो हो सकता है सभी शेष ब्रह्म को मान करके उपासनाएं होती है पर बाद में वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो एकत्व ज्ञान में पहुंचा हुआ होता है एक तो ज्ञान में पहुंचना का मन मूल रूप से है वो स्वयं को भी अलग से नहीं जानता है तो वो कर्ता रूप से भोक्ता रूप से भी अपने को नहीं जानता है ऐसी स्थिति में क्या उपासना करे वहां उपासना, उपासक उपास नहीं हो सकता फिर तो उपासना की आवश्यकता नहीं है ऐसा उपास्य उपासकादि भेद बुद्धि अभाव उपास विधि आयोगाद न ब्रह्मणो जाता इतना यही हाँ। तात्पर्य हुआ कि ज्ञात स्थिति में ब्रह्म को ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में उपास्य उपासक आदि भेद बुद्धि अभाव उपास्य उपासक आदि भेद बुद्धि नहीं है जब तक भेद बुद्धि है तब तक ये उपासनादि संभव है भेद बुद्धि नहीं मानकर के उपासनादि संभव नहीं तो उपास्य उपासक आदि भेद बुद्धि भेदबुद्धि होना चाहिए कि मैं उपासक हूं मुझे वो उपास्य की उपासना करना है वो ऐसा भाव होगा तो उसको जान करके होगा नहीं तो नहीं होगा है ना उपासना उपास्य का भी वेद बुद्धि चाहिए तो भेद बुद्धि वहां रह, नहीं रहता है तो उपासना नहीं होती है उपास विधि आएगा, तब उपास विधि नहीं होगा उसको उपासना करो बोलेंगे तो कहा किस उपासना करेंगे क्या उपासना करेंगे नहीं हो सकता न ब्राह्मण हो ज्ञा दो दस्यता है इसलिए ब्रह्म का ज्ञान के बाद में वहां उपासनाएं नहीं हो सकती है और ब्रह्म एक रूप में होने से कोई प्राप्त प्रावक आदि भाव भी नहीं रहता है उपासना किसी प्रकार नहीं हो सकता कर्म भी नहीं हो सकता उपासना भी नहीं हो सकती इसलिए जब तक ये उपासना विधि प्रवृत्त हो रहा है तब तक वहां बुद्धि को स्वीकार करना पड़ेगा भेदबुद्धि के बिना नहीं होता है यदि होंगे तो कार्य ही नहीं बनेगा मतलब नहीं निकलता है उसमें संस्कारा पुरद्वैत ज्ञानोदय विद्यादि सर्वम अविरुद्ध मीडिया तो फिर कहते हैं नहीं ऐसा भी हो सकता है पहले ज्ञान नहीं था बाद में साधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिए ऐसे माना भी जाता है पहले ज्ञान नहीं रहता है बाद में साधन के बाद में ज्ञान होता है सब लोग उसी के लिए प्रयत्न करते ज्ञान होता है फिर ज्ञान होने के बाद में अद्वैत ज्ञान में पहुंच गया अद्वैत ज्ञान केवल आंग बंद करते समय होता है ऐसी मानने वाली चीज आंग खोलने पर अद्वैत ज्ञान नहीं होगा द्वैत ज्ञान होगा आंग बंद करके बैठे हैं समाधि में केवल समाधि में ही अद्वैत ज्ञान होता है ऐसी किसी किसी की कि मान्यता है वो क्या कहते हैं कि जब आंग खुलेगी तो फिर पहले वाले संस्कार वापस आ जाए संस्कार अवशात तो द्वैध उत्पन्न हो जाएगा द्वैध उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उपासनाएं करेंगी फिर जब आंग बंद करके अंदर जाएंगे फिर अद्वैत में रहेगा फिर जैसे ऐसे होता है जैसे आप सुशुप्टी में जाते हैं तो वहां कुछ नहीं रहता है वहां कोई उपासन उपासना उपासना आदि भेद कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां ठीक है वहां द्वैध दो मान लो जो भी मानना है मान लो लेकिन आंख खोलने के बाद नहीं मानना आंख खोलने के बाद द्वैध आ जाता है तो द्वैध आने पर वही कार्य करना है ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं क्योंकि जिनको समझ में नहीं आता वो अपने अपने अकल लगा कर कुछ न कुछ बोलते हैं तो यही कह रहा है कि पहले का संस्कार तो है अभी ना द्विद संस्कार अभी गया नहीं कितने बार अद्वैत के बारे में सुना तो भी द्वैत संस्कार गया नहीं अद्वैत को सुनकर प्रवृत्त करने के लिए कोशिश किया नहीं हो रहा है क्योंकि प्रवृत्ति में अद्वैत लाने कोशिश करते तो नहीं होता है तो पहले का संस्कार जो है द्वैत संस्कार वो तो अभी नष्ट नहीं हुआ अद्वैत संस्कार गया ज्ञान हो गया तो भी द्वैत संस्कार है यह मानना पड़ेगा उसके बिना वो जिंदा कैसे अब वो द्वैत संस्कार के वश में आकर संस्कार पुनः द्वैत ज्ञान होते फिर द्वैद ज्ञान हो जाएगा तब विधि आदि सर्वम अविरुद्धम तब ये विधि आदि सब वो कर सकता है क्योंकि वेद में भी ऐसा आया विद्वान ये चेत इत्यादि वाक्य आया जानने के बाद भी यत्न करना चाहिए और गीता में भी भगवान ने कहा कुरिया विद्वान तथा सक्तहा संग्रह ऐसा भी कहा यद्य जरदी श्रेष्ठ दत्तरो क्या करना चाहिए विद्वान सब कुछ जानता हुआ भी फिर लोक संग्रह के लिए वो कर्म सब करते रहना चाहिए ऐसा भी कहा है इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा पहले तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया बाद में द्वैद ज्ञान से कार्य कर रहा है ऐसा हो सकता है तो विधि आदि सब ठीक रहेगा सब कुछ अच्छा ऐसा सर्वम का किसी के साथ कोई विरोध नहीं आएगा आप जैसा कह रहे हैं उसमें तो बहुत विरोध आ रहा है क्योंकि कर्मकांड की कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है उपासना की प्रवृत्ति नहीं हो रही है कहीं कुछ नहीं हो रहा है वो सब गड़बड़ हो रहा है इसलिए विरुद्ध जा रहा है इस स्थिति में आप रखिए आपका ज्ञान भी हो जाएगा हमारा काम भी हो जाएगा ये दोनों रहेगा ऐसा करके वो कहना चाहते सब कहते हैं नहीं भाषी में कहा नहीं एक विज्ञान उन्मथित द्वैत विज्ञान से पुनः संभव हो एक विज्ञान के द्वारा उन्मूलन कर दिया है जिस द्वैध विज्ञान का उस द्वैध विज्ञान का पुनः उत्पन्न होना संभव नहीं है पुनरुत्पत्ति नहीं होती है। एक विज्ञान के बाद सबका नाश हो गया समाप्त हो गया अब उसके बाद फिर आप द्वैध विज्ञान को दोबारा लाना चाहेगा तो कैसे आएगा नहीं होता इसीलिए एक विज्ञान के साथ उन्मथित स्थिति में पुनः द्वैध विज्ञान को वास्तविक रूप में लाना संभव नहीं है अवास्तविक रूप में लाके करना चाहते तो करो लेकिन अवास्तविक रूप में ला के नहीं कर सकता तो अवास्तविक तो मैं नहीं मान सकते इसीलिए ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब आंग बंद करने से होता है ऐसा नहीं है आंग बंद करने से जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो अस्थिर है ये बाद में थड़ा भी तो हो जाएगा वो बह जाए आम बंद करने से ब्रह्म तो खोलने से अब्रह्म ऐसा नहीं होता ये तो एक बार ज्ञान हो गया तो हो गया इसलिए समाधि और ब्रह्मज्ञान को साथ में नहीं मिलाना है समाधि अलग चीज है ब्रह्मज्ञान अलग चीज है हाँ ब्रह्मज्ञान समाधि वालों को ही ब्रह्मज्ञान होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं ब्रह्मज्ञान होने के वाले सबको समाधि लगती है ऐसे भी नहीं कह सकते समाधि के साधन कुछ अलग है ब्रह्मज्ञान का साधन कुछ अलग है और ये इतना कह सकते हैं कि एक जगह में दोनों के कुछ संबंध है साधन की दृष्टि से अब एकाग्रता करते करते एकदम सूक्ष्म एकाग्रता में जाएंगे मन में सूक्ष्मता प्राप्त हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान के जो सूक्ष्म अंश है विचार दृष्टि से उसको जान सकेंगे इतना होता है किंतु ब्रह्म साक्षात्कार होने में समाधि होने में कोई संबंध नहीं समाधि में साक्षात्कार का तात्पर्य भी नहीं है साक्षात्कार का तात्पर्य ज्ञान से ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति समाधि में नहीं होती है समाधि अभ्यस्त जो मन में ब्रह्माकार वृत्ति को बनाया जा सकता है किंतु समाधि स्थिति में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है और ब्रह्माकार वृत्ति को समाधि नहीं कहते हैं समाधि को ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कहते समाधि है सारे चित्तवृत्तियों का निरोध वहां ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं होना चाहिए ब्रह्म का ज्ञान कोई गाय का ज्ञान कोई घोड़े का ज्ञान किसी का ज्ञान नहीं होना चाहिए तब वो समाधि कहते हैं और जहां ब्रह्मावार वृत्ति रहती है तो वहां एक वृत्ति रहेगी वो ब्रह्मावार वृत्ति रूप से रहेगी इसीलिए ब्रह्म ज्ञानम भी मात्रम, ऐसे भाष्यकार थे ये पदन को याद रखना चाहिए क्योंकि भाष्यकार के मन में बहुत स्पष्टता इसके विषय है लोग इसको इधर उधर कर दिया वो छांदों के उपनिषद में बोधघात भाष्य में ही ये है।, है कि वहां पूछता है कि उपासना के साथ ब्रह्मज्ञान का क्या संबंध है तो वहां कहते हैं ब्रह्म ज्ञान अभी मनोवृत्ति मात्र ये मनोवृत्ति तो सामान्य दोनों में उपासना में अलग अलग प्रकार से वृत्ति है वो ब्रह्मागार वृत्ति में एक वृत्ति है किंतु वृत्ति है वा तो वो वृत्ति बनाने के लिए आपको मन में एकाग्रता चाहिए अब मन को चंचल रखेंगे तो ब्रह्मागार वृत्ति नहीं बन पाएगी कब किसी भी हालत में नहीं बनेगा साधना सर चुष्ट सम्पन्न होना है उसके बाद में एकाग्रता चाहिए समाहित भूतवा आत्मनेवा आत्मान ये वाक्य समाता है तो so, समाधि तो होकर के आत्मा में आत्मा को देखने के अभ्यास करना है उसके लिए एकाग्रता चाहिए उसके लिए समाधि लगाइए कोई बात नहीं किंतु समाधि को ब्रह्म नहीं मानना है ये दोनों अलग चीज है समाधिस्त मन में ब्रह्म तुरंत हो सकता है कितना गलत है समाधिस्थ मन में ब्रह्म हो सकता है होने की संभावना है किंतु समाधि में स्थिति में नहीं होगा समाधिस्त मन में बाद में हो सकता है वृत्ति के रहने पर हो सकता है और क्योंकि वृत्ति में वहां लक्षणा से अनुभव करते हैं जो वृत्ति हो रही है ये ज्ञान मेरे से कि हो रहा है ऐसा अनुभव होता है तो अहम ब्रह्मास्मी का अनुभव उस प्रकार होता है ये अहम ब्रह्मास्म का अनुभव समाज में नहीं होते हैं ब्रह्मागार वृत्ति का अनुभव में होता है क्योंकि अहम ब्रह्मास्तमी सर्वात्मभाव का उद्घोष है ये सर्वात्मभाव क्या होता है इसी के बारे में कहते हैं इसीलिए इन दोनों का अलग रखना है अब एकाग्रता आपने अभ्यस्त नहीं की तो फिर आपको ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता इसलिए आप सोते रहो खा कर सोते रहो ब्रह्मज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है सारे साधन करने से होगा अब वो मन को नीचे ये सोते रहने से क्या तामसिक गुण मन को नीचे खींचेगा और आप कुछ उस प्रकार से जैसे लोग जो है ना ये बांघ पी करके समाधि लगाते हैं बांघ पी करके नशा करके समाधि लगाते हैं तो ये सब होता नहीं है क्योंकि वह सब मन को नीचे खींचने का तामसिक अवस्था में ले जाएगा सामसिक अवस्था में नहीं हो सकता उनको जो ज्ञान होता है कुछ और कुछ ढंग का कोई और ज्ञान होता होगा क्योंकि यह ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि यह तो बुद्धि के अत्यंत सात्विक अवस्था में स्वरूप को पहचानने से तब होता है अन्य कोई प्रकार से नहीं होता बुद्धि को अत्यंत सात्विक करने के लिए आपको अन्य साधन कुछ भी नहीं चाहिए अंत में ब्रह्मागार वृत्ति के साधन ही चाहिए और कोई साधन नहीं हो सकता उसी में प्रतिबिंबित होगा उसी में आत्मा का ज्ञान प्रतिबिंबित होगा इसलिए साप्तिक वृत्ति के बिना नहीं हो सकता कोई कोई लोग ऐसे ही बोलते हैं राज जैसे तामसिक सभी वृत्ति में ज्ञान होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि तामसिक वृत्ति में पहले तो ज्ञान कराने की योग्यता ही नहीं है तामसिक वृत्ति आवरणात्मिक होती है आवरणात्मिक मतलब ज्ञान को नहीं कराती है यही उसका है किंतु आनंद नहीं कराती ये बात नहीं है आनंद करा देती है जैसे आप सुप्ति में जाओ आवरण स्थिति में है आनंद है आपको नशा करो आप सो जाओ खूब बिल्कुल आनंद है क्योंकि आपके में कोई चिंता दूसरी है ही नहीं अब जब दूसरी चिंता नहीं रहती है तो अंदर का आनंद प्रसिद्ध होता है कभी भी हो किसी भी स्थिति में लेकिन ये कोई स्थिर नहीं रहता है वो उड़ करके फिर विचलित होते हैं चंचल हो जाते फिर उसको नशा चाहिए फिर नशा पी करके फिर सो जाता है ऐसे हो जाता है इसीलिए तामसिक वृत्ति राजस्विक वृत्ति से उसी की वृद्धि से ज्ञान नहीं हो पाता ये तो ज्ञान तो शास्त्र की वृद्धि से ही होगा और उसी में स्थित रहेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा समाधि का समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं समाधि का अभ्यास करेंगे ही उस उपमदा में आप ले जा सकते हैं यही उसका तात्पर्य है इसीलिए संस्कार पूर्व संस्कार रहने से फिर द्वैध आ जाएगा ज्ञान के बाद भी ये कह नहीं सकते क्योंकि ज्ञान होने के बाद में द्वैध संस्कारों का अस्तित्व नहीं रहता यानी द्वित दो संस्कारों में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती है अब प्रश्न होगा कि वो प्रारब्ध कर्म को कैसे भोगेगा प्रारब्ध कर्म शेष न्या, न्याय से होता है यानी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं है किन्तु पहले अभ्यास के कारण ऐसा होने है। जैसा जो भाषा का आपने अभ्यास किया वही भाषा ज्ञान के बाद भी बोली जाएगी ऐसे नहीं कि पहले बंगला में बात करते थे ज्ञान होने के बाद फिर संस्कृत में बात करने शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता वो ज्ञान होने के बाद भी बंगला भाषा में ही बात करेंगे जो जिसको जैसा होगा वो बुद्धि में कोई बदलाव नहीं आता और खाने पीने का भी ऐसे रहेगा पहले जो खाता था वही खाएंगे तभी हजम होगा और ज्ञान होने के बाद वो खाना बंद करके कोई और खाएंगे तो हजम नहीं होगा वो मैंने अभ्यस हो गया शरीर की जिसका जैसा हो वैसा होगा इसीलिए वो सब शेष न्याय से चलता इससे ये बाध्य नहीं होते क्योंकि प्रारब्ध कर्म और ज्ञान में विरोध नहीं ये भी भाष्यकार कहते है ये सब विस्तार से आएंगे बाद में प्रारब्ध कर्म और ज्ञान में विरोध नहीं है इसलिए प्रारब्ध कर्म को ज्ञान नष्ट नहीं करता है, वो रहने देता है क्यों ऐसा है क्योंकि प्रारब्ध कर्म के रहते हुए ज्ञान हुआ यदि प्रारब्ध कर्म विरोध में होता तो ज्ञान होता ही नहीं था ऐसे में आप, आप किसी ज्ञानी को देख ही नहीं सकते क्योंकि प्रारब्ध कर्म सबका है जिसका शरीर है उसका प्रारब्ध रहता है ये मानता है किसी भी प्रकार का प्रारब्ध है और मनुष्य शरीर है तो उसमें पुण्यपाव मिश्र भी रहता है ऐसे में यदि ज्ञान का और प्रारब्ध का सख्त विरोध है सब तो प्रकार से वह विरोध होता तो जब ज्ञान को होना तो प्रारब्ध नष्ट होना था ये प्रारब्ध रहते हुए ज्ञान नहीं होना था ऐसा नहीं हो रहा है वही प्रारब्ध ज्ञान दिला रहा है यानी ज्ञान के साथ भी चल रहा है और इसलिए ज्ञान के बाद भी वो चलेगा इसके साथ विरोध नहीं ये सामान्य युक्ति है इतने युक्ति से वो समझ में आता है कि आगे चलिए कैसे चलता है वो पहले भी ऐसा था ऐसा ही क्योंकि प्रारब्ध से ज्ञान नहीं हो रहा है कई लोग ये भी मानते हैं कि हमारा ज्ञान होने का कोई प्रारब्ध नहीं होता नहीं क्यों ये बिल्कुल गलत है ज्ञान और प्रारब्ध का कोई संबंध नहीं है क्योंकि क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि ज्ञान को हम कर्म का फल नहीं मानते प्रारब्ध और ज्ञान में संबंध तभी होता प्रारब्ध जो कर्म विशेष है तीन प्रकार के कर्म में एक कर्म विशेष है वो कर्म का फल रूप से यदि ज्ञान होता तो प्रारब्ध से ज्ञान हो गया ये बोल सकते थे सही ज्ञान होता लेकिन कई वेदां लोग ऐसा कहते हैं वो नहीं जानते हैं कि ये कहाँ तक उसकी सूक्ष्मता है वो ऐसे बोलते हैं हमारा प्रारब्ध नहीं है ज्ञान होने के लिए इसलिए हम कर्म कर रहे हैं नहीं तो इसलिए हम जो गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं हमारे प्रारंभ से ऐसा बोलता है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ज्ञान एक अलग ही रास्ता है वो कर्म का फल रूप से नहीं आ रहा है तो इसलिए प्रारंभ कर्म का फल रूप से नहीं आए दोनों साथ साथ चलता है वो बात अलग है क्योंकि प्रारब्ध शरीर को रख रहा है शरीर मन प्राण को रक्षा कर रहा प्रारब्ध और ज्ञान उसी के द्वारा उसी साधन से चल रहा है ये ये दोनों का संबंध है किंतु प्रारब्ध का फल रूप से ज्ञान नहीं होता है ज्ञान बिल्कुल अलग रहता है इसीलिए कोई भी किसी भी स्थिति में ज्ञान प्राप्त कर सकता है कोई राजा रह करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है भिकारी रहकर के भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है संद रह करके भी संत के वेट में सन्यासी रह करके भी कर सकता है ब्रह्मचारी रह करके भी कर सकता है सब रह करके कर सकता है क्योंकि वो कर्म के अनुसार जो है वो स्थिति में आता है ज्ञान तो दूसरे रास्ते से वो चल रहा है ये तो भाष्यकार आगे कहेंगे इसके बारे में प्रारंभ के बारे में सब विचार करेंगे इसीलिए ये भी गलत है कि संस्कार रहेगा वो आकर के बाद में ज्ञान को भगा देगा ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो संस्कार को रखते ही हमने ज्ञान प्राप्त किया तो संस्कार को हटाया तो नहीं है हटाया तो फिर खत्म हो जाएगा इसीलिए दोनों का संबंध हो जाएगा ऐसा करके ज्ञान आगे बढ़ता रहता है संस्कार वो तो ठीक है प्रारब्ध रहने पर आपको साधन के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है ज्ञान के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है किंतु ज्ञान उसका फल नहीं है ज्ञान प्रारब्ध का फल नहीं है ज्ञान तो स्वरूप ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान तो प्रारब्ध का फल नहीं हो सकता उसके लिए अनुकूल वातावरण मिल सकता है आपको आयसे शासन मिल सकता है पढ़ने का मौका मिल सकता है ध्यान भजन करने का मौका मिल सकता है और नहीं मिल मिल सकता है ये सब जो है वो कर्म का अधीन संस्कार उत्थस्य आभासत्वा विधि निमित्तत्व न ब्रह्मण सशेषदा इत अब यहाँ जो ज्ञान के बाद में जो संस्कार की बात करते हैं ये आभास है इसमें सत्य तो बुद्धि उसको नहीं है तो संस्कार उत्साह आभास आभास मैंने वो उसको सत्य नहीं मानता पहले आदि सत्य मान रहे थे अब ज्ञान के बाद उसको सत्य नहीं मानता आभास का विषय मानता है इसीलिए विधि निमित्त वो विधि का निमित्त नहीं बनेगा क्योंकि ये पूर्व पक्षी नहीं मानता है कि जो आभासिक ज्ञान है वो विधि का विषय होता है ऐसा नहीं मानते क्यों क्योंकि आभाषिक ज्ञान अज्ञान होता है आभाषिक ज्ञान का मतलब क्या है वह अज्ञान का कार्य होता है अविवेक का कार्य होता है अविवेक का कार्य विधि का विषय कैसे बन सकता है तो ये पूर्व पक्षी नहीं मानते हैं और नहीं मानना चाहिए आभासिक ज्ञान को कभी भी विधि का विषय नहीं मानना चाहिए वो विधि के बाहर होता है अप्रामाणिक होता है विधि प्रामाणिक होता है जैसे रज्जू में सर्प देखना आभा है ये विधि का विषय का संबंध नहीं करता है वो जब अज्ञान रहता है तो उसको सत्य मानता है सत्य मानता है तो विधि काम करता है वो बात अलग है किंतु आभाषिक ज्ञान मानते हुए उसको विधि का विषय नहीं मान सकता है सत्य मानते हुए विधि का विषय मान सकता है ये दोनों अलग अलग चीज है इसको मिला भी मिलाना नहीं चाहिए इसलिए बोल रहे हैं कि वेदांत इस दृष्टि से बोलता है कि जब ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद में उसके पास जितने भी ज्ञान है वो आभाषिक ज्ञान माना जाता है यानी उसमें सत्यत्व बुद्धि उसकी नहीं है जब सत्युत्व बुद्धि नहीं है तो वो उसके पीछे क्यों पड़ेगा अब जो जैसा चल रहा है चल रहे वैसे करके चुपचाप बैठेगा यही होता है इसलिए विधि निमित्त तो अभाव विधि निमित्त तो वहाँ नहीं है ब्रह्म को उसके श्रेष्ठ मान करके कैसे काम, काम करोगे इसलिए उसके लिए आभास होता है ये जान करके वो व्यवहार करते हैं व्यवहार करना एक शिष्टाचार को बनाए रखने रूप से व्यवहार है जैसे भगवान ने कहा कि मेरा कोई व्यवहार नहीं मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं विक्रम ना तो नहीं है न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषुलोकेशंचन नयन वापतम वास्तव्य वर्त्यवे कहा गीता को पढ़ते रहना चाहिए बट गीता हमेशा याद करते रहना चाहिए हम पूरा वेदांत ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं तो गीता को नहीं छोड़ना चाहिए गीता तो पूरे वेदांत में चाहिए हाँ अब जो ये बार बार बोलने से रटने से तब रहता है गीता के बिना कोई वेदांत नहीं चलेगा तो ब्रह्मण हाथ सश्रेष्ठता इत्यथा इसलिए ब्रह्म को तो तो उसका शेष मान के नहीं मान सकता है और जो भी कार्य शिष्टाचार से आप कर रहे हैं वो पहले से अभ्यस्त है ऐसे वो चलता है उस प्रकार से उसमें होते हैं वो कार्य करते हैं उसका फल भी होता है सब कुछ होता है यदि वो ऐसे कार्य नहीं होता तो हमारे लिए ये सब प्राप्त होना मुश्किल था कोई प्राप्ति नहीं हो सकता अब व्यास भगवान जी अपने जो है स्वरूप में स्थिति रहते वो कुछ करते नहीं तो हमको ये सब कहा से प्राप्त होने वाला था शंकराचार्य जी भगवान ये नहीं किए तो हमको ये कही ना बोला इसलिए नहीं होता है वो तत्त कर्तव्य रूप से वो अपने जो है जो भी संस्कार है पूर्वाभ्यास है शिष्टाचार है उसके अनुसार रहना चाहिए इसलिए ज्ञान होने के बाद भी आपको ब्रह्मज्ञान सिद्ध हो गया तब भी शिष्टाचार के अनुसार ही जीवन चलाना चाहिए जो नियम है जो नैतिकता है जो आचार विचार है उससे इधर उधर हिलना नहीं चाहिए यहां तक ये शरीर गिर, गिर जाए तब भी वो नियम को पालन करना चाहिए क्योंकि शरीर अनिश्च्य होता है नियम नित्य होता है तो नित्य के लिए अनित्य को त्यागना पड़ता है कि आप अनित्य के लिए नित्य को त्यागे ऐसा नहीं होता अब दो बातें चल रही है तो उसमें से कौन से आपको रखना है देखना है शरीर तो आज या कल बरने वाला ही है वो किसी भी स्थिति में बदलता रहेगा अपना काम करेगा वो बनना है बिगड़ना है जो करना है करना है वह जाएगा अब उस दृष्टि से आप नैतिकता को छोड़ देंगे तब तो फिर आप कमजोर हो गए आप साधक नहीं बने इसीलिए शिष्टाचार को किसी भी परिस्थिति में बनाए रखना यह भगवान ने हमको दिखाया इतना सब ज्ञान होते हुए भी उन्होंने सब कुछ निधि के अनुसार किया नहीं तो लोग आकर के उसी का आचरण करेंगे इसीलिए वेदांत को अध्ययन करते वक्त भी ये सब साथ सावधानी रखना है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि वेदांत अध्ययन करके अपना मनमानी करे ये कभी नहीं सोचना है क्योंकि वेदांत मनमानी वाले को प्राप्त नहीं होगा हाँ वो क्या कहते हैं न अवेदित मनुदे तम ब्रहन्तम सर्ग्वेद ने कहा न अवेदवित मनुदे तम बृहंतम उस ब्रह्म को वेद को नहीं जानने वाले नहीं जान सकते वेद के आचार विचार में नहीं रहने वाले नहीं जान सकते ये तो पूरा गारंटी के साथ कह रहा है इसलिए आपको बीच में कोई रास्ता निकाल करके छलांग मारेंगे ऐसा नहीं होता ब्रह्म को कहीं से हम पकड़ लाएंगे वो सर्वत्र है कहीं से भी हम पकड़ेंगे ऐसा नहीं होता है उस आत्मा को जानना है उसमें स्थित होना है तो उस आचार विचार नियम के अनुसार जीना ही पड़ेगा जैसे आपके परिस्थिति है जो आपके परंपरा में उसको पालन करते हुए जाना ही पड़ेगा इसके कोई और रास्ता नहीं इसलिए वो संस्कार का अधीन मान करके संस्कार में जो आ गया हम करते जाएंगे ऐसा नहीं करना है संस्कार आपका बहुत बुरा संस्कार पड़ा हुआ है कितने सारे संस्कार है वो आपको उल्टी दिशा में ले जाएंगे और संस्कार आ गए आप उसी में करेंगे ऐसा नहीं होता संस्कार आते वक्त हमारे अंदर कोई वासना उदित होती है इच्छा आती है तो उसको छानबीन कर देखना चाहिए कि ये जो वासना है ये इच्छा हमको करने अनुकूल है हमारे शिष्टाचार के अनुकूल है हमारे अवस्था के अनुकूल है हमारे साधन के अनुकूल है हम क्या कर रहे हैं इसके अनुकूल है कि प्रतिकूल है वो देखना चाहिए कितनी भी दृढ़ इच्छा हो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए उसके पीछे जाएंगे तो हो जाए नहीं हो सकता उससे बच नहीं सकता इसीलिए तो ये नियम बना के रखेंगे तो नियम आपको उसी रास्ते में ही जाने के लिए मजबूर करेगा और दूसरे से सुरक्षित भी करेगा गलत रास्ते से सुरक्षित करेगा इसीलिए इधर उधर घुमाना नहीं है उसको सीधा सीधा है वो आपको करना है नहीं करना है तो वो उसी में करने के लिए छोड़ दूसरे बहुत रास्ते है एक रास्ता नहीं इसी को करना है जिसको करो वो को करना उसको करो तो अब जब आप संद बना है संद बनते हुए आप गृहस्थ का जैसा आचरण करेंगे तो लोग निंदा करेंगे शास्त्र निंदा करेंगे वो गलत हो जाएगा किंतु आप ग्रस्त बनना चाहते है, तो ग्रस्त के रूप में रहो तो कोई निंदा नहीं करता क्यों ग्रस्त को ग्रस्त के रूप में रहना चाहिए और वो ग्रस्त बन संत के रूप में रहेगा तो भी लोग निंदा करता है ग्रस्त को संत बनने का नहीं है वो उस, उसका काम करना है ये इसका काम करना ये क्यों है इसी को कहते शिष्टाचार इसी का अनुसार जीना पड़ेगा ये भगवान ने हमको दिखाया इसीलिए कोई वासना के अनुसार संस्कार के अनुसार फिर द्विद आ जाएगा फिर द्वैद के अनुसार आचरण करेंगे यानी ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि उसको सब पहले से वो जान करके तभी ज्ञान को प्राप्त किया ये छलांग मार्ग थोड़ी किया वो सीधा रास्ते से जाना पड़ेगा छलांग तो होता ही दीजिए तब तो उसके लिए अनुमान दे रहे हैं शंका है वेदांता स्वारे न मानम विधि शून्य वाक्यवा सम्मे अनु तेजा विधिशेखता आशंका वेदांता स्वार्थे न वेदांत स्वार्थ में प्रमाण नहीं है इसमें साध्य क्या है आ, स्वार्थ माना भाव साध्य है स्वार्थ में अपने अर्थ में प्रमाण नहीं रखता जैसे अर्थवाद अर्थवाद के बारे में कहा गया अर्थवाद अपने अर्थ में नहीं है वो पद एक वाक्यता के द्वारा वो अन्यत्र प्रमाण होता है इसी प्रकार वेदांध भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं है क्यों विधि शून्य वाक्यत्व इस इन वेदांत वाक्यों में कोई विधि वाक्य नहीं मिलता है यह हेतु है अब ये कहा मिलेगा ये ये विधिशून्य वाक्य तो तथा तत्र स्वार्थ प्रमाण अभाव कहा मिलेगा अर्थवाद आदि में मिलेगा सम्मतवत का अर्थवाद को लेना ये कहना से विधिशेखदाय क्या इसीलिए ये अर्थवाद ऐसा विधि का शेष होता है इस प्रकार वेदांत भी विधि का शेष होना चाहिए ऐसी आशंका होने पर इस अनुमान में उपाधि दोष दे रहे स्वार्थे फलराहित्य उपाधि रित ये स्वार्थ में फलराहित्य यहां उपाधि लग जाती है ये न्याय की भाषा है उपाधि विशेष को यहां लिया गया है यद्यपि इत्यादि से कहा कि आगे बाकी के लिए कह रहे यज्ञ अन्यत्र इत्यादि इसमें क्या उपाधि फलराहित्य उपाधि है उपाधि का क्या लक्षण है हा हाँ, साध्य व्यापकत्वे सदी साधना व्यापकत्व इसमें साध्य व्यापकत्व क्या है अत्यंता अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व ये साध्य व्यापकत्व है और साधना व्यापकत्व है साधनावध अत्यंता अत्यंताभाव प्रतिव ये साधना व्यापकत्व है ये दोनों होना चाहिए उपाधि उपाधि का क्या है उपाधि लगने से उपाधि के अभाव में साधना व्यापक होने से वो साध्य को सिद्ध नहीं करेगा और साध्य व्यापक होने से वो उपाधि रहने से वो साध सिद्ध हो जाता है उपाधि नहीं रहने पर नहीं सिद्ध होगा जिसे साध्य के साथ उसका संबंध रहेगा किन्तु साधन के साथ संबंध सर्वत्र नहीं मिलेगा यही उपाधि होता है ये उपाधि उनको अलग उपाधि है इनकी उपाधि अब यह अनुमान आया ना में देख के कैसे उपाधि लगाते हैं वेदांता स्वार्थे न मानम विधि शून्य वाक्य ये दो है तो स्वार्थ में माना भाव साध्य क्या है स्वार्थ में प्रमाणा भाव प्रमाणा भाव मान लीजिए अपने अर्थ में प्रमाणी नहीं है ये अब इसमें उपाधि लगाइए उपाधि क्या है फल राहित्य फल रा, राहित्य होना चाहिए तो अभी व्याप्ति निकालेंगे तो यत्र यार्थे माना भाव तत्र तत्र फल राहित्यम ये मिलेगा जहां जहां फल राहित्य रहता है उसको स्वार्थ में मान नहीं माना जाता जैसे अर्थवाद में होता है अर्थवाद में अपना कोई फल नहीं रहता है इसके कारण उसको स्वार्थ में प्रमाण नहीं माना जाता ऐसे बहुत वाक्य आते हैं वो स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते हैं क्योंकि फल नहीं होने से निष्फल होता है तो ये तो साध्य व्यापकता हो गई साध्यवाद निष्ठा अचंद अभाव प्रतियोगी तो मिल गया कि जहाँ साध्य है वहाँ फल राहित्य अवश्य है साध्य क्या है आ, स्वार्थे माना भाव ये वाक्य को बदलना पड़ेगा स्वार्थे माना भाव ये है साध्य और वहाँ फलराहित्य बैठा हुआ है ठीक है अब स्थिति में ये तो हो गया अभी साधन व्यापक है कि अव्यापक देखना है साधन व्यापक तो मिलेगा त्र यत्र, यत्र विधिशून्य वाक्यत्व यधिशून्य वाक्यत्व तत्र तत्र न फल राहित्यम ये मिलेगा यह वेदांत में मिलता है विधिशून्य वाक्यत्व वेदांत में है और उसमें फल का अभाव बैठा हुआ फल होना चाहिए था वो फलराहित्य का अभाव बैठा है इसीलिए ये उपाधि लगते उपाधि लगते हैं सोबाधिक भेद होता है सोबाधिक भेद होने से इसको व्याप्यत्वसुद्ध में मानते हैं ये तीन प्रकार के असिद्ध में ये व्याप्यत्व असिद्ध होता है व्याप्यत्व असिद्ध पर साधन का असिद्धि है यहां इसीलिए ये नहीं होता विधि शून्य वाक्य वेदांत जरूर है किंतु वहां फल राहित्य नहीं है पहले कहा था फल है उसमें तो सफल वाक्य होने से ये उपाधि लगने से ये आपका अनुमान पूर्वानुमान गलत है ये इस प्रकार के उपाधि लगाना सर्वत्र आएगा इसी से ही हम पूर्वानुमान को आ, मतलब गलत सिद्ध करते हैं भाषी में देखें इत्यादि से इसी को कहा यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्या विधि संस्पर्श मतरेण प्रमाणत्म न यद्यपि आपका कहना सही है यद्यपि में क्या है आंशिक रूप से स्वीकार होता है आंशिक रूप से स्वीकार नहीं होता है यद्यपि आपका कहना ये ठीक है क्या कि वेदातवाक्या विधि संस्पर्श मंतरेण प्रमाणत्व वेदांत वाक्यों का वेद वाक्यों का वेद वाक्यों का विधि संस्पर्श के बिना विधि का स्पर्श ना हो तो ऐसा वेद वाक्यों का प्रमाणत्व स्वार्थ में प्रमाणत्व नहीं देखा गया है कहा अन्यत्र अन्यत्र नहीं देखा गया अन्यत्र माने वेदांत को छोड़कर के अन्यत्र ये कहना चाहिए वेदांत को छोड़ करके जो वेदवाक्य है उसमें विधि के बिना कोई प्रमाणत्व नहीं देखा गया है कहा नहीं देखा गया है अर्थवाद आदि में अर्थवाद आदि में ऐसा नहीं देखा गया उसमें प्रमाण नहीं तथा भी फिर भी आत्मविज्ञान से फल पर्यतत्व न तद शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्तिम से ऐसा होने पर भी ये आत्मविज्ञान सफल होने से फल पर्यतत्व फल अवसान रहता है फल प्राप्ति होती है इससे इसलिए फल पर्यतत्व रहने से न तद विषय से शास्त्र वो जो आत्मविज्ञान विषय का जो वेदांत शास्त्र है उस शास्त्र का प्राम्यम प्रत्याख्यान न शक्य प्रामाण्यता का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि ये फलवत् वाक्य है फलवत् वाक्य का प्रामाण्य का प्रत्याख्यान करना ठीक नहीं है आपके जो अन्यत्र वाक्य है जो अर्थवादादी है उसमें फल नहीं है इसीलिए वो विधि नहीं रहने पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा तब तो उसको अर्थ करने के लिए वहां करना चाहिए न चाहे अनुमानगम्यम शास्त्र प्रामाण्यम कहते हैं कि हम अनुमान से शास्त्र में प्रमाणता सिद्ध कर लेंगे बोलते हैं ये भी नहीं होगा ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित कि अनुमान गम्य भी शास्त्र प्रामाण्य इसमें नहीं है ये क्या करेंगे कि ये विधि शून्य वाक्य को अनुमान के द्वारा शास्त्र प्रामाण्य सिद्ध करेंगे जैसा उन्होंने अभी कहा अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे तो वो भी यहां नहीं चलेगा क्योंकि जिसके द्वारा अन्यत्र दृष्ट का निदर्शन यहां जरूरत होता है अन्य निदर्शन के बिना अनुमान काम नहीं करता निदर्शन मने दृष्टांत चाहिए देखा हुआ स्थान होना चाहिए अन्यत्र देखा हुआ स्थान नहीं है तो अनुमान काम नहीं करेगा और यहां निदर्शन का अभाव है इसलिए अनुमान काम नहीं करता अनुमान से यहां विधिवा क्या बोलते हैं इसमें प्रामाण्य सिद्ध करना संभव नहीं है यह स्वतः प्रमाण है तो एक तो सदा प्रमाण होता है शास्त्र अपने आप में प्रमाण है दूसरा अनुमान के द्वारा प्रमाण है अनुमान में अर्थावती आदि भी आ जाएंगे आदि से अर्थावती भी ले सकते हैं वाक्य आया तो उसको प्रमाण मानना ही है, स्थिति से भी अर्थावती से भी कर सकता है किंतु ये सब यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए कोई दृष्टान्त नहीं मिलता तस्मा सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाण इसीलिए पहले वर्णक में ये निश्चय कर रहे हैं शास्त्र प्रमाण तत्व ब्रह्म का सिद्ध हो गया है ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध होता है इसमें कोई संशय नहीं तत्पु समन्वया समन्वय के द्वारा यह सिद्ध होता है ये भाषण में कहा टीका मिलती अन्यत्र अन्यत्र मन कर्मकांड यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्या न मन कर्मकांड के विषय में विधि के बिना वेद का प्रमाण मानना संभव नहीं है ये तो ठीक है वहां के लिए ठीक है जैसे क्या नाम? कौन वेदवाक्य है स्वरोदी इत्यादि स्वरोदित इत्यादि जो वाक्य है अर्थवाद है इन वाक्यों का विधि के बिना प्रमाण नहीं है तथा स्वास्थे वैफल्यम तेजाम विधि संस्पर्शम अंदर न विधि शेष है इसीलिए स्वार्थ में विफल होने से यह अपने अर्थ में कोई फल नहीं है उसका उन वाक्यों का ऐसे होने से तेषाम विधि संस्पर्श अंतरेणा उन वाक्यों का विधि के स्पर्श के बिना अप्रामाण्य में हेतु हो जाता है क्योंकि स्वार्थ में उनका कोई फल नहीं है किन्तु वाक्य आया है तो क्या करना चाहिए विधि के साथ जोड़ करके उसका अर्थ करना चाहिए तो दो कारण बताया एक तो स्वार्थ में प्रमाण नहीं दिखता दूसरा क्या है फल भी नहीं दिखता अभी फल दिखेगा तो हो जाएगा ये कहना चाहे। फल दिखेगा तो विधि के साथ स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है साधन व्याप्ति प्रत्याह साधन व्याप्ति नहीं है विधि शून्यवाक्यवाद ये साधन है उसमें फल फलगाहित्य नहीं मिलेगा इसी को दिखाया कि आत्मा, आत्मविज्ञान से फल फलराहित्य नहीं है फल पर्यतव फल है तद विषय से ये आत्मज्ञानम तस्ब्दार्थ तद विषय से आत्मज्ञान विषय से शास्त्र अश भाषणिक आत्मज्ञानम तत्शब्दार्थ शास्त्र सेवा फलव त्रेव शास्त्र का जो वेदातशास्त्र है उसका स्वाथ में फल होने से उमें विधिस्पर्श का संबंध करने की आवश्यकता नहीं है वो अप्रामाणिक नहीं होता है। ए न कुछ दबी इत्यादि व्याख्यातम इसके पहले जो कहा गया इसका भी अर्थ हो गया क्यों उन्होंने कहा था कि विधि के स्पर्श के बिना वाक्यों का अर्थ नहीं होता है कुछ दबी न दृष्टम ये कहा था पहले इसके पहले पृष्ठ में दो तीन पृष्ठ पहले आया था अर्थवाद अधिकरण से विषय अर्थवाद अधिकरण का जो विशेष भेद है विषय क्या है अर्थवाद अधिकरण का किसको अर्थवाद मानना है किसको नहीं मानना चाहिए किसके विषय में हम विशद रूप से आगे विचार करने वाले हैं हम बहुत पंक्तियां हैं उस पर विचार करें नच मंत्रवाद नाम विधि भी वाक्यक वाक्यत्व और ये तो पूर्व ने कहा था कि मंत्रों के समान विधियों के साथ मिलाकर के वाक्येक वाक्यता करनी चाहिए कहा था कि वाक्यक वाक्यता कब होंगे हाँ महाप्रकरण अवान्द्र प्रकरण में महावाक्यदि देकर के ऊर्जिका से लगा करके वाक्यक वाक्यता करना चाहिए उसके अंतर्गत पदेक वाक्यता भी मिल जाता है इसीलिए वाक्यक वाक्यता के द्वारा मंत्र को माना गया मंत्र को कैसा माना था वाक्यक वाक्यता उस प्रकरण में देखा प्रकरण में देखा तो ये मंत्र इस विषय के लिए है ये मालूम बढ़ता है उसको निश्चय करके फिर विधि के साथ उसका संबंध करके अर्थ करता है इस प्रकार वाक्यक वाक्यता हो जाते हैं। तेषा दृष्ट द्वारा क्रदुपकारित्व यमय वहां तो ठीक है वो जितने अर्थवाद है उनको आपने वाक्यक वाक्यता के अंतर्गत अर्थ कर दिया ठीक है किंतु क्रदुपकारी है वो सब ये दृष्टफल है क्रदुपकारी क्रदतु में यानी यज्ञ में उनका उपकार है वो संबंध आता है तो ये शांत आदायी होगा किंतु वेदांता वेदांत कोई को उपयोग नहीं है वेदांत वाक्यों का क्रदु में कहीं भी उपयोग नहीं बताया ऐसी स्थिति में इनका उपयोग दिखता नहीं है तो क्या करेंगे वो वाक्य का वाक्यता नहीं कर सकता है वाक्य का कर वाक्यता करने के कर लिए कर अपने स्थान में अर्थ नहीं हो किंतु प्रकरण के दृष्टि से अर्थ आता हो तब वो वाक्य का वाक्यता हो जाएगा किंतु ये अपने स्थान में अर्थ नहीं है आप बोल रहे किंतु प्रकरण के साथ इसका संबंध नहीं है क्रदु के साथ इसका संबंध है नहीं है इसलिए अपने आप में आपको मानना पड़ेगा उसके बिना आप नहीं लगेगा एद उत्था आत्मज्ञान कर्माधिकार विरोधित्वादी दृष्टव्यम उसका कारण क्या है क्यों आप प्रकरण में नहीं मानना चाहते हो इसके लिए कारण पहले बताया कि ये जो एकात्म ज्ञान से उत्पन्न जो स्थिति है वो कर्म में अधिकारित्व को सिद्ध नहीं करता है वो कर्म का अधिकारी नहीं बन पाता है बाद में तथ के न कम पश्चेत में आ जाएगा फिर वे कस्मय देवाय हविदा विधेम ये उनका विचार हो जाता है ये हवन करते करते उनको ये चिंतन हो गया कि हम किस देवता के लिए किस संबंध में हम कवि करेंगे न न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे ने घे अमरदत्त मानजू ऐसा भी होता है और कर्म करते करते ही बीच में विरक्ति हुई हो जाती है विरक्त होने पर वो कर्म का पूरा छोड़ दिया जाता है फिर विरक्त होकर के वो भी हो जाता है इसीलिए ऐसा अधिकारी तो सिद्ध नहीं होगा जब तक कर्म से विरक्त नहीं होता है तब तक वो कर्म करेगा इसीलिए ये लोग कर्मकांडी लोग क्या करते हैं कि वो आपको कर्म में लगाए रखना चाहेंगे इसके लिए सारे उपाधि लगाते हैं आपको बहुत मान सम्मान देंगे आपके सुधी करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तब ये सब सुनकर के आप जो है उसमें फंसे रहेगा जहां आपको मिलता रहेगा किसी भी हालत में महिला के होने की कोई संभावना नहीं रखते हो। ऐसे करके आपको वहां फंसा के रखते हैं तब क्या है वो जिंदगी भर आप उसमें रहेगा क्योंकि एक बार विरक्त होने के बाद फिर उसको पकड़ा नहीं जा सकता वो भाग जाएगा ऐसे वो उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं किंतु कभी कभी नहीं हो पाता है कई कर्मियों का भी ऐसा अनुभव है कर्म करते करते बीच में ही विरक्ति हो गया तो उन्होंने कर्म कर्म सब छोड़ दिया बाद में चले गए ऐसे करके और वो डराते भी है जो ऐसे तुम कर्म बीच में छोड़ के जाओगे तुमको पाप लगेगा तुमको इसका पाप लगेगा उसका पाप लगेगा ये लगेगा वो लगेगा सब बोल के डराएंगे अब वो डर के मार के वो डर जिसको है वो बैठा रहेगा बोलेगा वो घर छोड़ देंगे तो पाप लेके करो माता पिता को सेवा करने के लिए कहा गया है ये सब करने के लिए कहा घर में छोड़ना नहीं फिर जो है किसी के शादी हो गया तो बोलते पत्नी को छोड़ के जाना बहुत बड़ा पाप है नहीं कर सकता है फिर ऐसा ऐसे सारे आपको कहानी बनाएंगे अब उसमें से कहीं भी आपको तोड़ा भी रह गया तो आप पकड़ के रखेंगे पैसा है तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है तुम जाएगा तो ये सम्पत्ति कुछ भी नहीं तुमको नहीं देंगे अब तो वो भी बोलता है ऐसे ऐसे सब बोलेगे तो कर्म में पकड़ के रखने की कोशिश करेगा तो उसमें थोड़ा भी किसी पे आसक्ति है ना नहीं वो नहीं छोड़ पाएगा वो बोलेगा अरे बाप रे तो बहुत डर लगता है वो कोई काम जाएगा क्या जा जाएगा कहा खा, खाना मिलेगा क्या होगा कुछ नहीं होगा इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि विरक्ति रहते हुए कर्म नहीं कर कर्म करना है तो उसमें पूरा आसक्ति चाहिए उसके बिना नहीं हो सकता ये अभिमान चाहिए अभिमान के बिना कर्म कैसे होगा इसीलिए ये स्थिति में आ जाने के बाद न्यान होने के बाद कर्म में वो अधिकारी नहीं रहता अब उसको पकड़ के आप प्रकरण एक वाक्यता कैसे करेंगे नहीं कर सकता है ये कह रहे हैं कि कर्म में वेदांतों में जो उचित ज्ञान है वो कर्म अधिकार विरोधित्व कर्म के अधिकार विरोध में आता है ये आगे दिखाएंगे कर्म अधिकार और इसका दोनों का अधिकार एक नहीं हो सकता है इसलिए नहीं हो सकेगा नेदांता विधि बोधिना मानव्य सदी वेदवाक्यवात ऐसा अनुमान कर रहे हैं ये अनुमान के लिए कहा अनुमान से भी ये नहीं है कि ननु वेदांता विधि बोधिना ये जितने वेदांत कहते हैं ये सब विधि को ही बताने वाले हैं तो इसमें साध्य क्या है विधि बोधित्व तो साध्य है विधि को बोध कराने वाले हैं वेदांत क्यों मानव पे सदी प्रमाण होता हुआ वेदवाक्य है ऐसा मान रहे हैं प्रमाण है इसलिए वेद वाक्य है प्रमाणत्व तो होता हुआ वेद वाक्य होने से इसमें विधि बोधत्व रहना चाहिए क्योंकि अत्र ये ये मानत्व सदिवेदात वाक्यत्व तधि बोधत्व यदा सम्मत विधिवत ये जो यज्ञ यागा के संबंध में जो सर्द कामे वेद इत्यादि वाक्य में जैसा होता है वैसा तो बोलते न इत्या ये भी संभव नहीं है ऐसे अनुमानते भी वेदांत को सिद्ध नहीं कर सकते हैं अनुमान चुनाम्यं शास्त्र अनुमान के द्वारा शास्त्र में प्रामाण्य आ गया ऐसा भी नहीं कर सकते वक्ष्यण न्याय निषेधवाक्य अगत असंधि युक्त विधिस्पर्शे वेदाण्य वक्ष्य आगे न्यायुक्त लिखाएंगे उस युक्ति से विधि निषेधवाक्य विभिचार है ये निषेध वाक्य में इसका विभिदार होता है ये जो अनुमान आपने दिखाया ना निषेध वाक्य होते हैं जितने नहीं करने के लिए जो वाक्य कहते हैं वो वाक्य में इसका विभिदार होता है अब वेदांधा विधि बोधिना कहेंगे अब वेदांध भी विधि वाक्य है सिद्ध करना चाहते हैं और निषेध वाक्य में क्या है वो तो नहीं करने के लिए बोलता है नहीं करने के लिए बोलते हैं तो विधि का बोध नहीं करा रहे वो करने के लिए नहीं कह रहा नहीं करने के लिए कह रहा ऐसे स्थिति में वो प्रमाण है वेद वाक्य है निषेध वाक्य जितने भी है मां हिंसा सर्वा बोधा इत्यादि वाक्य स्वयं तो वेद वाक्य है और प्रमाण भी मानते हैं किंतु वो साध्य को सिद्ध नहीं करते हैं विधि बोध नहीं होता उससे वो तो वो भी नहीं मानते उसमें निषेध बोध होता है ऐसा नहीं करना चुपचाप बैठना जिसको हिंसा नहीं करने के लिए बोला वो क्या करेगा नहीं करने के लिए कुछ करेगा क्या कुछ नहीं करेगा चुपचाप बैठेगा अब जिसको कुछ बोलना नहीं है बोला तुम चुप बैठो बोला चुप बैठने का मतलब कुछ बोलना है। कुछ नहीं बोलना जाता है सिर्फ मऊन बन के चुप बैठता है तो चुप बैठना कोई कर्म नहीं होता है तो बोलना कोई कर्म होगा और चुप बैठना कर्म नहीं होगा इसीलिए उसको मान करके विधि को नहीं मान सकता वहाँ निषेध है वहां कुछ नहीं करना होता ये तो छोड़ना है छोड़ना कोई कर्म नहीं है और रखना कर्म है छोड़ना कर्म नहीं नहीं करना छोड़ना है तो उसी को कैसे कर्म मानेंगे इस दृष्टि से वेदांत का भी अर्थ लगेगा ऐसा बाद में बताइए तो इसलिए भक्ष्यमाणा विधि वाक्य का विचार दिखाया कि वहाँ क्या है साध्य अभाव सिद्ध हेदु है हेदु साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा साध्य अभाव को सिद्ध कर रहा है इसलिए वे विचार हो रहा है अबाधिधा अनधिगत अपंधिग्ध बोधित्व विधि स्पर्श मंदिर विनाशवा ये क्या है कि जहां विधि का आश्रय लेना चाहिए वहां क्या क्या नियम होना चाहिए ये भी कहा और जहां प्रमाण मानना चाहिए वाक्य को उसमें क्या क्या होना चाहिए जो वाक्य प्रमाण है उसमें क्या क्या रहेगा एक तो वो अबाधित होना चाहिए जिस वाक्य का अर्थ कभी बाधित नहीं होना चाहिए ठीक है इसको सब याद रखना है बाधित हो जाएगा तो वो वाक्य प्रमाण नहीं होगा किसी का भी वाक्य हो बाद बाध में बाधित हो गया अन्य प्रमाण से बाधित हो गया तो वो प्रमाण नहीं होगा इसलिए अबाधित होना चाहिए एक दूसरा है अनधिगत विषय होना चाहिए जिस विषय के बारे में पहले ज्ञान है उस विषय को ही दोहराया तब तो वाक्य प्रमाण नहीं होता है पहले वाला वाक्य प्रमाण होगा दूसरा वाक्य प्रमाण देगा बार बार एक ही बात को कहता रहा तो वो उसको, उसको कोई सुनता नहीं है। ये क्या बोलता है बार बार एक ही बोलता क्या होता है ऐसे नहीं होता वो मन स्वीकार नहीं करता वो नूतन ज्ञान नहीं है उसमें पुरातन ज्ञान है रिपीटेशन है रिपीटेशन को कोई मानता नहीं इसीलिए प्रामाणिक वाक्य में क्या होना चाहिए अनधिगत विषय होना चाहिए पहले नहीं जाना हुआ विषय उसमें होना चाहिए तीसरा है असंधिग्ध होना चाहिए संदेह में नहीं होना चाहिए ये होगा कि नहीं होगा ऐसे होगा वैसे होगा संदेह में नहीं होना चाहिए ये हमारा सबका प्रॉब्लम ये है ये सारा वेदांत सुनते हैं लेकिन संदेह में रहता है संदेह में रहने से वो वाक्य प्रमाण नहीं होते क्योंकि अबाधिता विषय नहीं है बाधित विषय अबाधिता विषय है बाधित विषय तो नहीं मानते हम वेदांत सच्चे है जो बोल रहा है सही है ये तो मानते हैं किन्तु अनधिकता विषय भी है ब्रह्म के बारे में हम पहले से जानते नहीं है वेदांत बता रहा है वो अनधिकता विषय भी है लेकिन असंधिग्ध नहीं है संदेह है हमारे पास हमको कभी लगता है वो सही था ये सही था कि ये हम कर रहे ठीक है कि वो कर रहे ठीक है हमेशा प्रश्न रहता है इसीलिए वो करना चाहिए यह करना चाहिए संदेह रहने से फिर वो प्रमाण नहीं होता है अप्रमाण नहीं होता उसी के द्वारा अबाधिक विषय अनधिकत विषय दोनों है किंतु असंधिग्ध विषय नहीं अब संदेह को दूर करना पड़ेगा संदेह को दूर करने के लिए सही ढंग से जानना पड़ेगा जाने बिना नहीं हो सकता क्योंकि संदेह दूर करने के लिए दो मार्ग है एक तो जिसके विषय में आपको संदेह है उसको सामने पकड़ के दिखा दिया जाए ये देखो ये ऐसा है इसको ऐसा दिखा दे तो फिर संदेह दूर हो जाएगा और दूसरा है कि उसके विषय में अनुभव करा दिया जाए सही ढंग से ज्ञान करा दिया जाए तब भी संदेह दूर हो सकता है अब इसमें जो है पहले वाला संभव नहीं है अभी ब्रह्म के विषय में आपको संदेह है पुण्य पुण्यवा के विषय में संदेह है ब्रह्म को पकड़ के दिखा सकता है देखो ये घोड़ा है ऐसा ब्रह्म है ऐसे करके दिखा सकता है नहीं दिखा सकता है अब नहीं दिखा सकता है तो वो तो संभव नहीं फिर दूसरा हो सकता है कि उसका सही ज्ञान प्राप्त करें और अनुभव में लावे तब संदेह दूर हो सकता है इसके लिए प्रयत्न कर ब्रह्म को पकड़ के दिखाना संभव नहीं होने से संदेह को दूर करने के लिए और कोई मार्ग नहीं होने से क्या करना पड़ेगा इसका अनुभव लाना पड़ेगा अनुभव लाने के लिए जैसा गुरुजनों ने बताया शास्त्र में जैसा बताया वैसा आचरण जितना यथासंभव करके पूरा शक्ति के साथ करके धीरे धीरे उसको अनुभव में ला सकता है इसके लिए बहुत सफर चाहिए बहुत पेशेंस चाहिए एक दिन में दो दिन में होने वाला नहीं धीरे धीरे धीरे धीरे हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा अब धीरे धीरे कितना धीरे होगा ये कोई बता नहीं है वो अपने अधिकार के ऊपर है बहुत धीरे भी हो सकता है थोड़ा धीरे भी हो सकता है ऐसा जैसा भी होगा लेकिन होगा तो शनि शनि होगा उत्सेग उदधेर यदव कुशाग्रणे गिन्दुना मनसो निग्रह तद्वत हाँ परेत आ नहीं मनसो निग्रह भवेद अपहरी खेता था, था हाँ ऐसा होगा हाँ जैसे समुद्र को सुखाने के लिए वो पक्षियां गई ना पक्षियां जाके एक एक बिंदु ला करके वो सोचा कि समुद्र को सुखाएंगे वो कितना मतलब उनके पास वो देखिए बिल पवर है वो करने के लिए गया लेकिन हुआ नहीं होने वाला नहीं पक्षी कितना चौंकते एक एक बूंद निकाले कब तक समुद्र सुखने वाला समुद्र तो सुखने वाला नहीं है किन्तु तो अंत में समुद्र सुख गया दूसरा कुछ मार्ग निकल आया जाए तो अभी सुख गया तो वो सफर होना चाहिए कि कभी ना कभी होगा हम तोड़ा थोड़ा करते जाएंगे हो जाएगा याद करते जाइए लग जाइए इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं रखना क्योंकि ब्रह्म तो समय आतीत है अब ब्रह्म समय को नहीं चाहता है ब्रह्म समय का कोई संबंध नहीं बनेगा इसलिए आपको इतना साल में ब्रह्म हो जाएगा ये, ये नहीं कर सकता अब तो समय अतीत है ना समय का मतलब ही नहीं है उसके साथ तो भी इतना समय में कहा होने का है कोई भी नहीं हो सकता है इसीलिए समय के बाद बात छोड़ दीजिए करते रहिए, तो हो सकता है कल भी हो सकता है आज भी हो सकता है अध्यवा वर्ष सदाम देवा सौ साल के बाद भी हो सकता है हो जाएगा ये तो पक्का है कि कभी ना कभी हो जाएगा जैसा आप तैयार होंगे इस प्रकार लगे रहिए तब प्राप्त हो जाएगा संदेह दूर हो जाएगा जिस दिन आपका संदेह पूरा दूर हो जाता है ना उस दिन आपको ब्रह्म प्राप्त हो जाए कह सकता है किंतु किस दिन होगा ये नहीं कह सकते जिस दिन होगा वो हो जाए, इसीलिए अबाधित विषय तो होना चाहिए बाधित विषय नहीं होना चाहिए अनधिक विषय होना चाहिए असंधिग्ध तो होना चाहिए तब वो वाक्य प्रमाण होता है वेदांत वाक्य भी इसी प्रकार प्रमाण है ऐसा हमारे आचार्यो में माना है तो ये संभव है ये कहना चाहते पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवा